प्रतिवादी प्रतिवादिकंचन प्रतिवादी का दृष्टिकोण से अनेकांतिक भी हो जाए प्रतिवादिक्तिक प्रतिवादी के दृष्टिकोण प्रतिवादी कौन है यहाँ वैशेषिक उसके भी दृष्टिकोण में अनेकांतिक हो जाता है केवल मीमांसकों के दृष्टिकोण से अनेकांतिक नहीं है हमारे दृष्टिकोण से भी अनेकांतिक विमांसको बताया था भाव में अनेकांतिक हो रहा था साध्य भाव ने भाव दुखा भाव भी दुखा भाव से किसको लिया था दुख प्राग भाव अनेक साध्यवाद अधिकारण विद्यमान था अत्याप्ति हो गई थी विचार गया था अब कहते इसी प्रकार से हमारे दृष्टिकोण में हुआ? आकाश और वायु का संयोग आकाश आकाशवायु संयोगी योग्यंत करण ग्राही तथा भावात क्योंकि आकाश और वायु का संयोग का अधिकरण है साध्य नित्यतमित्यतम उसका अधिकरण है संयोग संयोग उस स्योग में जो की कैसा है वो वो योगी योगी के के के के द्वारा द्वारा है योगी का कैसा है है है कैसा ग्राही ग्राही क्योंकि आत्म पक्षी से होता हुआ वह वह संयोग इंद्रियों में योगी का के है। अदे वा वा में चला गया तो विचार असमदादी कहने पर योगी को आप नहीं ले सकते तब कहेंगे विशेषण है वही अर्थ आप व्यर्थ विशेषण ये हमारे दृष्टिकोण में हम तो योगी को मान रहे आप तो योगी को मानते नहीं है आपके मत में क्या हो जाएगा विशेषण व्यर्थ है किसका व्यावर्तन करेगा शब्द वैशेषिक लोग योगी को मानते हैं इनके दृष्टिकोण में व्यावर्तन तो हो जाएगा शब्द से लेकिन आप जो अनुमान प्रस्तुत किए हैं अपने स्वसिद्धांत दृष्टिया आप योगी वो तो मानते नहीं है तो वह असम विशेषण किसका व्यावर्तन करेगा विशेषण दोष हो जाता है। आप विशेषण दे तब भी दोष हो जाएगा कैसे नादिश्चित विचारात नादों के द्वारा विचार हो गया नाद भी क्या है नाद जो है गुण जोता है जब जो बोलते हैं कोई बोलता है तो नाद होता है, गाते हैं तो नाद होता है वो, हो वो पुनः वे विचार वैसे रह गया एवं व्यवस्थित इस प्रकार से बड़े लंबा विचार करते हुए स्थापित कर दिया शब्द गुण है और अनित्य है। गति जो बात विकसित हो गया शब्द गुण और अनित्य है। इसी बात को हम प्रत्यक्ष के द्वारा करते हैं। शब्द नष्ट हो गया अर्थात शब्द नित्य ज्ञापन हो गया अब शब्द का लक्षण करते आकाश विशेष गुण शब्द आकाश विशेष गुण का नाम शब्द आकाश का विशेष गुण का नाम शब्द यद आप गुण सामान लक्षण करते हो गया गुणों का प्रकरण पूरे चौबीस गुण समाप्त हो गया ना अब इसे गुण का एक सामान्य लक्षण करेंगे क्या है तीन लक्षण करने देखिए यद अपरजाती बिना समवाय कारण प्रभाव स गुण जिसमें द्रवृत्त रूप अपरजाति नहीं है अपरजाति कौन लेना द्रव्यत्व वो नहीं है जिसमें और जो समय नहीं होता कभी भी गुण क्या होता है समय कारण होता है क्या नहीं हमेशा द्रव्य ही समय कारण होता है गुण कभी समय नहीं होता दोनों भाव आ अरे ना अपर जाति द्रव्यत्व का भाव आ गया गुण में गुण का लक्षण इसलिए बन रहा है कि द्रवित्व किसी भी गुण में नहीं होता और कोई भी गुण समय कांड में नहीं होता इसे द्रवित्व भाव सदी समय कांड ये गुण का लक्षण बन जाता है यदि जा अपरजाती अपर द्रवित्व उसके बिना और समय कांड का भाव वाला जो वस्तु होता है उस वस्तु का नाम गुण है अतः एक और लक्षण कर रहे हैं केवल निमित्त कारणे च वर्तमान वा। केवल निमित्त कारण च वर्तमान अपरजातत्व वृष्ट आदि निमित कारणों में रहने वाला विद्यमान जो क्योंकि अदृष्ट एक ऐसा निमित्त कारण है क्या है वो भी गुण है ना इससे केवल निमित्त कारण है मने केवल अधिक तो धर्मा धर्म धर्माधर्म तो सबसे मुख्य है कोई भी कार्य होता है उसके पीछे आपका पुण्य और पाप जो अदृष्ट है वो निमित कारण इसलिए केवल निमित्त मैने केवल जो निमित कारण कौन हो गया उसमें रहने वाला वर्तमान जो वा प्रजाति कौन अपरजातेंगे नहीं रहेगा और सत्तारूपी प्रजातियों तो सभी में रहता है द्रव्यो कर्म सब में अप्रजाति कौन रहेगा इसलिए अदृष्ट में गुणत्व रहेगा गुणत्व जाति वाला कौन हो गया गुण गया इस प्रकार से केवल निमित्त कारण सती कारण सती वर्तमान ये दूसरा लक्षण भी गुण में सम्य बैठ जाता है अथवा तीसरा लक्षण करते हैं समवाय असमय कारण रहिते अपि वर्तमान अपरजातम वह असमवाय कारण रहिते अपि वर्तमान अपरजात जो समवाय कारण भी नहीं है और असमय में भी न रहने वाला जो अपरजाति है गुण तो समय में भी नहीं रहता और कारण में भी न रहने वाला कह दिया किस हम पर तो, तो, प, तो गुण ही होते हैं ना फिर आपने कैसे कह दिया असम में न रहने वाला जाति गुण तुजाती गुण तुजाति वाले का नाम गुण है ना क्योंकि घट के प्रति कपालद्वय संयोग जैसा समवाय कारण है कपाल भी क्या है द्रव्य है कपाल खुद द्रव्य है घट एक कार्य है कपाल उसका समवाय कारण है कपाल का हम समय मानते हैं अरे कपालद्वय संयोग क्या हो जाता है असमयकरण तो होता है यदि संयोग रूप गुण असमयकरण तो हमेशा होता है हम लोग विचार करते हैं लेकिन ऐसे भी स्थल है जहां द्रव्य असमयकरण कारण जाता है द्रव्य भी असमयकरण होते हैं समयकरण होता हुआ द्रव्य भी कारण है कहा है जितने भी, भी कारण है एक कारण भी कारण कोटि में आ जाएंगे इसे छेदन कर रहे हैं उसके प्रति कर्ण कौन है कुठार तो में उद्यमनी पदन तो व्यापार व्यापार लग असाधारण कारणम क्योंकि जितने भी हम तो दो भाग करते हैं पहले हम लोग तो, कारणों को साधारण कारण असाधारण कारण असाधारण कारण में कोई समय होता है कोई असमय होता है और बाकी सब निमित कारणों में हम ले लेते हैं और जो लोग करण को भी असमय कारण मिलेंगे उनके दृष्टिकोण में क्या हो जाएगा द्रव्य भी असमयकरण हो जाएगा कारण द्रव्य भी असमय, असमय कारणों में गुणी रहती है क्या नहीं इसलिए उनको भी आवर्तन करने उन्होंने कह दिया उनके दृष्टिकोण में असमय कारण में न रहने वाले कर्ण से जो लोग द्रव्यों को भी असमय कारण मानते हैं कैसे मानते हैं वो कर्ण उनको ले लेते हैं जो असाधारण कारण पर करण होते हैं उनको असमय कारण मानने वाले लोगों के दृष्टिकोण में वो कर्ण जितने भी क्या होते हैं हमेशा द्रव्य ही हुआ करते हैं कर्ण उन कर्णों में कर्ण रूपी असमय कारणों में दोष न हो जाए इसलिए उसका व्यावर्तन कर दिया उसमें रहने वाला जाति हो जाता है द्रवित जाति उसमें भिन्न नहीं जाति गुणत्व जाति तदवान गुण इस दृष्टिकोण से कहा इस प्रकार से गुण प्रकरण का निरूपण पूरा हो गया अब कर्म रूपी पदार्थ का प्रकरण आरम्भ करते हैं कर्म पदार्थ प्रकरण कर्म पदार्थ प्रकरण आद्य संयम विभाग ये देखो यहाँ दीर्घ गलत जगह छप गई है संयोग अविभाग हो गया ये जो दीर्घ मात्रा है ना वो मात्रा विभाग गाव गाव बना विभाग ये जो ये गो के बाद दीर्घ मात्रा जानी चाहिए जो संयोगी के गकार के बाद है वो विभाग के गकार के बाद जाना चाहिए तब क्या हो जाएगा आदि संयोग विभाग कैसे है दोनों असमय कारण जाओ असमय कारण से जन्य है क्योंकि वे कार्यता कार्य होने से घटवत घट के समान ये भी एक, एक कार्य है हेतु तो घट तो में कार्यत्त तो हेतु तो घट में है और वो कोई न कोई असमय कारण से जन्य है कपड़य आदि असमय कारण से जन्य है ही है अतवा व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा यद्य कार्य तत् असमय कारण जन्यम जन्य आदि संयोग या आदि विभाग क्या है कार्य है अतएव उसमें भी असमय कारण जन्य रहेगा और क्या है कर्म ही है कर्मरूप रूपी असमय कारण से जन्य कौन आद्य संयोग और आदि विभाग इसे घटेगी कर्म सिद्धि वह समय कारण क्या होगा कर्म ही असम करण होगा और वह कर्म कैसा है प्रत्यक्षम तत्यक्षम प्रमेय घटवत कर्म कैसा है प्रत्यक्ष होता है कर्म प्रमेय होने से घट के समान अब कहते कि ठीक है घट कर्म असमारी घटनिष्ट जो कर्म है अभी सभी ये जो लक्षण बना दिया ना अनुमान अनुमान जो जो बना दिया ये ये है है सभी सभी के इसकी कौन से नहीं योगियों क्योंकि लोग कर्म को यद्यपि कर्णार्थ दृष्टिकोण में तो एक सूत्र बना दिए हैं कि सभी को कर्म का प्रत्यक्ष होता है सबको तो होता है क्या कर रहा है तो दौड़ रहा है अरे दौड़ना आपने देखा तो आपने शरीर को देखा शरीर की अवस्था को देखते हुए आप आपका दौड़ रहा है भी क्रिया, कर्म उसका प्रे देखा भी ना कैसे बोलोगे मैं सभी को प्रत्यक्ष होता है मानते हैं लेकिन कुछ लोगों का कहना नहीं ये अनुमान जो है योगियों के द्वारा प्रत्यक्ष के लिए है हम लोगों के प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं है इसे नीचे देखो दिए हैं जो हम लोगों के लिए अनुमान दिया है बनाया जो को दिया ना नीचे तब प्रत्यक्ष प्रत्यक्षोत्तम ये हो गया सामान्य योग्य के लिए और या जोड़ देना इसलिए जो कर्म घटकर्म असमुदाय प्रत्यक्ष में होता हो जो, कर्म। ग, जो है, है। उस में आपने घट का लुढ़कनार भी कर्म को देखकर क्या कहते हैं तो दे उसको लेकर अनुमान बनादाय प्रत्यक्षम क्यों गुणान्य सदी घटित गुणों से भिन्न होता हुआ समय समझ से रहने के कारण प्रत्यक्षतम इस प्रकार से प्रत्यक्ष के द्वारा भी हम के होता है। एक दो अलग अलग अनुमान है किससे होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और त्व दो इंद्रिया है जो बता पाते हैं कि क्रिया को होने का इसे करते हैं विमति कौन लेना ये से हैं चक्षु ये कैसे लिखा है काट दो संयोग समवाई कारण ग्राहकम एक बीच कोई और अक्षर है काट देना क्या है वो नकार है वो गलत संयोग रखना, को काटना केवल संयोग असमय कारण ग्राहक आसपच इंद्रिया कौन इंद्रिया चक्षुर और तुग इंद्रिय ये दो इंद्रिया कैसी है संयोग से भिन्न संयोग का जो असमय कारण अर्थात कर्म इसका प्रग्राहक होते हैं इनका प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं क्यों द्रव्य ग्राहक इंद्रियवाद मनोवत क्योंकि द्रव्य ग्राहक होने से मन के समान द्रव्य ग्राहक इंद्रिय होने से मन के जो स्रव्य ग्राहक इंद्रिय है वही कर्म को भी देख सकता है ना चक्षु तक और मन मन को तो दृष्टान्त में डाल दिया बचा कौन चक्षो तक और पक्ष फूट इस रिवाज से इंद्रिया कैसे है चक्षु और तो इंद्र ये दोनों इंद्रिया आप सारा है तो घटाया देखो मन में है मन कैसा है द्रव्य इंद्रिय है क्यों मन किस द्रव्य को ग्रहण करता है आत्मा का प्रदेश कर लेता है इसलिए आत्मवी द्रव्य ग्राह तत्व आ गया मन में हेतु तो विद्यमान है दृष्टांत में शादी लो। संयोग से व्यरिक्त होता हुआ संयोग का असमय कारण को, को ग्रहण करने वाला है संयोग से बिनोता हुआ संयोग संयोग से बिनोते हुए संयोग का असमय कारण कौन से संयोग लेना यहां पर आप तो संयोग उसका समय संवैधान कौन होगा आत्म संयोग उस असम कारण ग्राहक कौन है खुद मन आत्म संयोग हुआ है किसको पता पता चलेगा मन को भी पता चल जाएगा इसलिए असंवैकरण ग्राहकत्व कौन से असमय कारण आत्म संयोग रूपा असमय कारण का ग्राहक कौन होगा खुद मन हो जाएगा अरे ग्राहकत्व आ जाएगा मन में अरे दृष्टा में जब घटाएंगे तो संयोग संयोग समय कारण से संयोग शब्द क्या लेना तो ले जब अब पक्ष में आइए वहां तो तो तो तो तो भी द्रव्य इंद्रियत्व है इंद्रिय घटाधि द्रव्यो का ग्राहक है सात भी रहेगा देखो अतएव संयोग से भिन्न संयोग कौन लेना संयोग उसका कारण ही पूछता और उसका उस संयोग का भी समय कारण कौन है कर्म ये कपाल का संयोग करने को कर रहे ना जोड़ रहा है ना एक कपाल बना देता है ऊपर का बना देता है वो बना के रख देता है बगल में और फिर निचला से गोल बना लेता है ऊपर पकड़ के और फिर उसको उठा के इसको हल्का से गीला कर देता है फट उसको रखता है ये जो संयोग पैदा किया इस संयोग का समय कौन है उसका जो उसने करा और कर्म भी आपको चक्ष ग्रही है तो इंद्र से भी ग्रही है इसलिए कहते हैं हुए कपालय का असमय कारण कौन कर्म उस कर्म का ग्राहक है इतना ही अंतर है संयोग से हमने दिशा में जब लूंगा आप लूंगा और यहां से, से लेना कपाल संयोग आदि अन्य संयोगों को ले लेना उसके असमय कारण शब्द हमेशा लेना है हमने कर्म को ही कर्म का है तो मन में ही मन में मूर्त है ना कि आत्मा से मन का संयोग हुआ ये तो मन को कैसा पता चला कि मन खुद नहीं क्रिया किया आपका हाथ बिजली में लग गया ये बिजली को पता चलेगा आपको पता चलेगा हैं आपको पता चलेगा क्योंकि तो आपने क्रिया किया है पकड़ने का आत्मा के साथ मन का संयोग हो गया ये किसको पता चलेगा मन को पता चलेगा कैसे पता चला क्योंकि उसे खुद में क्रिया हुई इस संयोग का असमय कौन हुआ कर्म कौन सा कर्म है ना मन निष्ठ कर्म और उसको, उसका ग्राहक कौन है खुद मन दृष्टांत में जब बैठ जाएंगे इसलिए संयोग हो गया आत्म न संयोग उसका कौन हो जाएगा मन कर्म उसका ग्राहक कौन हो जाएगा खुद मन पक्ष में भी आ जाएगा तो संयोग तो संयोग का समय कारण संयोग सब कोई भी संयोग ले सकते कपाड़ का सहयोग हो रहा है वो आंख ने देख ली आंख ने देखा मतलब का संयोग हुआ कि नहीं हुआ सीधा तीसरे तो कपड़ का संयोग ना लेकर के चक्षु घट भी ले सकते घट उत्पन्न हो रहा है और उस चक्षु ने देखा तो चक्षु संयोग हुआ उस तो चक्षु गई ना चक्षु का जाने के लिए चक्षु ने क्रिया हुई चक्षुगत कर्म का ग्राहक कौन होगा चक्षु को ही पता चलेगा मन के द्वारा ही निश्चय हुआ अतः वहां होता वह कर्म को देख लिया देश अनुकूल कर्म हुँ? का ग्राहक कौन हो जाएगा चक्षु और प्रगिन्द्र भी प्रकार से तीसरे कहते कि देखो कि ये जो विवादास्पद इंद्रिया है, चक्षुर्री हैं संयोग से भिन्न संयोग जो कर्म है उसका ग्राहक होता है तब खड़ा कर दे, कोई पूर्व पक्षी का दे, नहीं कर्म क्यों होने से कर्म को कौन जानेगा क्योंकि भादव भगवान गति कर्म तो को कौन पकड़ेगा अरे वहां कर्म अलग अर्थ है कर्म अलग अर्थ है वहा कर्म से पुण्य पाप कर्म से लेन है और यहाँ जो है कर्म शब्द से क्रिया सामान्य हम लोग यहाँ वैशिषिक लोग कर्म किसको कहते हैं वैशिषिक नहीं है एक सकल क्रियाओं उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ सब प्रकार के क्रियाओं को कर्म शब्द कहा गया है और ये कर्म जो है अप्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष है इंजीनियर सतृष खड़ा भी किया उससे हम पूछेंगे तुमने व्याप्ति कहा ग्रहण किया ये अप्रत्यक्षतम, तर तर कर्मत्म व्याप्ति अप्रत्यक्ष कहा ग्रहण किया कोई दृष्टांत दिखाओ जहा कर्मत्व होता हुआ अप्रत्यक्ष हो कोई दृष्टांत मिलेगा नहीं इसी दृष्टान्त सिद्धि दोष यहाँ अनुमान में कोई सतृक्ष दिखाना चाह रहा है विद्यमान व्याप्ति का कोई दृष्टान्त ही नहीं है अब क्या करने वो तो क्योंकि हम लोगों के यहाँ बात हो ही आगे दो योगी है योगी सबल चीज का प्रत्यक्ष होता है कोई चीज आप प्रत्यक्ष है नहीं आपने अनुमान कैसे करते कर्म कर्म्रत्यक्ष क्योंकि वैशिषिकों के दृष्टिकोण में आप योगी होने के नाते जब वैश्विक जैसा शास्त्रार्थ होगी ऐसा आप अनुमान कर नहीं सकते तो वैशिष्टिक कहेगा हमारे योगी तो सब प्रत्यक्ष होता है कर्म प्रत्यक्ष होगा ही उसको बोले हमको ना हो तो योगी को तो हो ही जाएगा एक अयोगिक विशेषण देता है तो हम कहेंगे आपके मत विशेषण दोष हो जाएगा क्योंकि आप योगी को मानते नहीं हो हम मानते बोले अयोगिक विशेषण है ना व्या क्योंकि आप स्वयं योगी को स्वीकार नहीं करते हो व्याप्ति नहीं बनेगी ना फिर ये कर्मत्तम तरह योगी अप्रत्यक्षित ऐसे बनाओगे तो कहोगे योगी को अयोगी अप्रत्यक्ष कहा ना हो गए आप अयोगी कैसे लाओगे जब योगी को मानने वालों के दृष्टि में ना अयोगी आएगा जो योगी को मानता ही नहीं है वो वह आदि विशेषण व्रत हो जाएगा अरे व्याप्ति बनेगा ही नहीं योगी अन की आप लोग योगी को स्वीकार ही नहीं करते और ज्यादातर यहाँ पूर्व पक्ष बौद्ध और जैनी होते हैं क्योंकि कर्म को लोग मानते नहीं किसी भी प्रकार क्रिया को बौद्ध भी और जैन भी नवी बौद्ध नहीं प्राचीन बौद्ध और प्राचीन जैन जो होते हैं ये लोग कर्म को मानते हैं क्रिया को नहीं मानते होते हैं किन से होता है आपकी भ्रांति है ना आपसे कर्म, कर्म हो रहा है वो कहते हैं हमारे कर्म होता है हमारा क्षण विज्ञान धारा चलती रहती है वो अनेक रूप भाषित होती है उसका कर्म कह दो कुछ कह दो आपकी मर्जी है हमारे अनंत तम और कर्म कितने हैं अनंत है। एक दो नहीं अनंत जिसको संग्रह करने की बहुत कोशिश किया पाने 2000 धातुओं में है ना 2000 धातु बना करके क्रियाओं का संग्रह करने कोशिश किया है वाकई में आनंद है वो तो मुख्य मुख्य ले लिया वैसे क्रियाओं का को कोई गणना कर ही देखना हसना हर चीज क्रिया ही है और अपरजातिया कैसा है अनंत अपरजातियों वाले इसी वजह से क्योंकि उत्सण है उसमें क्या उत्पण अपक्षेपण है अपक्षेपणत्व गमन, गमन है तो गमन है तो ऐसे जातियां भी इसलिए अनंत हो जाएंगी कितनी क्रियाएं उतनी जातिया अनंत अपरजातियम पतन प्रत्यानाम तुल्यता ंगी पतन उत्षेपण आदि अनेको ज्ञान जो है ना हम प्रतीतियाँ समान रूप होती हैं सबको होती है? समान रूप सबको होती है। ये नहीं कि कोहरिया भी दूसरे दूसरे ढंग से होगा जिसको आप कथन पतन कहेंगे जिसको दूसरे ने कह उम कह देगा क्या उर्दगमन वो भी उर्द पता नहीं कहेगा दुनिया में सबको पतन तो पतन ही दिखेगा उर्द्धगमन तो उर्दगमन ही दिखाई देगा उल्टा तो होता नहीं सब बड़े अलग अलग प्रयोग कर लो लोगे नहीं से समान है सबके प्रति ये अनंत है वो एक कहा जा सकता है आदि विभाग असमय कारण जाती कर्म कर्म का लक्षण कर रहे देखिए आद्य विभाग के असमय कारण निष्ठ जाति कर्मत्व जाति वाला कर्म होता है आदि विभाग का समयकरण कौन है कर्म कनिष्ठ जाति है कर्मत्व तद्वान हो गया कर्म इसी प्रकार से संयोग विभाग और अनपेक्षण तारंभ अथवा दूसरा लक्षण है संयोग और विभाग के निरपेक्ष जो कारण है उसका नाम कर्म संयोग और विभाग के प्रति कर्म कहलाता है इन लक्षणों के द्वारा स्पष्ट सिद्ध हो गया गुणों से भिन्न कर्म यह सभी विभाग है गुण गुण के गुण कारण ही होता साक्षात ही इसे क्या होते हैं कभी इस गुणों का भी कारण कह करके आपने गुणों से प्रतिक्षित कर दिया जब गुण स्वयं क्या है द्रव्यों का विभाजक है गुणों के वजह से द्रव्यों में भेद सिद्ध हुआ गुण ना हो तो द्रव्यों में कहाथ्वी और जल भेद क्यों है क्यों पृथ्वी में गंध है जल स्नेह है रस है नहीं तो द्रव्य द्रव्य दोनों तो ही फर्क कहाक पड़ता है गुणों वजह से ही सब माना जाता है इसलिए भगवान ने भी हम जो सृष्टि निर्माण के लिए कैसे किए हैं चातुर्वर्ण मयास विभाग गुण ही मुख्य कारण है विभाजन का और दूसरा नंबर में कर्म कारण होते विभाजन का सर्व विभाग इसलिए हम है ये नो गुणे भेद सिद्धि कर्म इसलिए विश्वस्मा भेदग्राहदक है विश्व के मैंने सकल पदार्थों विष्ण सर्व पदार्थों के कर्मों का भी गुण है और कर्म भेद ग्रहण ग्राहने वाले मुख्य कौन था गुण था हम तो अब तेज गुणी पढ़े पड़े थे इसलिए हम क्या जानते थे कि द्रव्यों का भेदक गुण होता है तभी कहते जैसा वेदग्राही गुण है उसी प्रकार से गुणों से भी भेद हो गया गुणे भेद सिद्धि ही कर्म हाँ, कर्मण हाँ। उन गुणों से भी भिन्न है सिद्ध हो गया कौन चीज कर्म अर्थात क्योंकि जो बहुत लोग और जन लोगों का कहना क्या है द्रव्यों में गुण तो मानते हैं और द्रव्य में गुण से भिन्न कर्म को नहीं मानते इसे जानबूझ की अंतिम पंक्ति आई है, है मैं द्रव्यों का भेदक जैसे द्रव्यनिष्ठ गुण होता है वैसे द्रव्यो का भेदक द्रव्यनिष्ठ कर्म भी है ये नहीं अब दो आदमी हैं इन दोनों करोगे को आप जानते भी नहीं समय दो आदमी हैं एक लेकिन चल रहा है तो विकसित हो गया चलनात्मक क्रिया को लेकर और तिष्ठात्मक क्रिया स्थिति रूपा क्रिया स्थिति और गति गतिरुद्ध कर्म है इन कर्मों से दोनों विकसित हो गया विशिष्ट पुरुष और गत्या पुरुष है कर्म देखो नहीं आज गुण से।, से भी, भी भिन्न है है मानना पड़ेगा इस पर में हैं। टीका में दिया द्रव्य हम जो जबरदस्त लगाकर क्यों सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि बौद्ध एवं जैन दारिक द्रव्य से कर्म को भिन्न नहीं मानते है ना द्रव्य से भिन्न कर्म को वो लोग नहीं मानते बौद्धों के विद्वान शांतरक्षित उनके तत्व संग्रह पुस्तक है उसमें लिखा है जाए तो देशांतरोपलबेस्तु निरंतर जन्म नाम गति भ्रांति प्रदीपवत देशांतरोपलबेस्तु जन्मना हा, समान समस्तु नाम गति भ्रांति प्रदीपवत गति में अगर होती अब देश में पूर्व वस्तु स्वलक्षण के समान किंतु भिन्न स्वलक्षण का जन्म होने से आपका गमन हो जाता है क्योंकि स्वलक्षण होते क्षणिक विज्ञान है और अक्षण विज्ञान स्वस्वरूप को लेकर के एक से था फिर दूसरे में चला गया फिर वहां गया फिर वहां गया इस अनंतर अंतर अंतर देशों में क्या हो रहा है पैदा जाता है। और कोई कर्म चीज़ नहीं होता है फिर उससे अगले में क्या हुआ इससे भी भिन्न और इसके समान एक सुल वस्तु हुआ ऐसे करते करते गांव पहुंच गया कौन ये आपका शरीर शरीर संरक्षण विज्ञान है ना क्षण उनके इस समान अपर वस्तु नाम गति भ्रांति गति केवल भ्रांति है जैसा प्रदीप में भ्रांति होता है ऐसे उनका कहना है और इतने शास्त्र लिखा है इन्होंने, नागार्जुन बहुत बड़े विद्वान बौद्धों का दिव्य स्तंभ है नागार्जुन जैसे हमारे यहां गौड़ पादाचार्य है शंकराचार्य जी का दादा गुरु परम गुरु वैसे बौद्धों में मुख्य व्यक्ति जो है नागार्जुन कई माध्यमिक कार्यकाल लिखा है माध्यमिक शासन लिखा है उनमें कार्यकाल अगनता तिरस्कृत गोपद्य क्षणगत्ने पर भी जैन तर्ज उन्होंने भी कहा वो भी नहीं मानता घंता तो ने गए आत्मा कभी गमन कर दिया गया नहीं करता फिर अगनता है शरीर ये गमन करेगा क्या जड़ है ये कहा से गमन करेगा यदि जड़ भी गमन करने लग जाए तो पत्थर भी चलने लग जाए पहाड़ भी चलने लग जाए ऐसे तो होता नहीं घंतारमी तिरस्कृत गमरम न इसे घंता का जो स्वरूप है संरक्षण संरक्षण विज्ञान इसकी धारणा के अलावा और कुछ गमन नामक क्रिया कुछ होता ही नहीं है को मारते। का एक देखो। प्रको मतलब प्रमेय कमल प्रमेय प्रमेय कमल कमल मारतंडमल ये जैन दर्शन के ग्रंथ है उसमें नर्थवा अर्थाद यह कर्म नाम का जो चीज है किसी प्रयोजन को लेकर के एक पृथक पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है तथा तो उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य प्राप्त कि जिस प्रकार का कर्म का वर्णन करते हो उसकी उपलब्धि रूपा प्राप्ति आप जिस ढंग से कथन कर रहे हैं उसका उपलब्ध न होने से उसका मानते नहीं है और अनुमान कर दिया प्रयोग यदि उपलब्धि अच्छा लक्षण प्राप्त सन् न उपलब्य तथा क्वित प्रदेश घट नोपलभ्यते विशिष्टार्थ तो सर्वत्र के जो उपलब्धि रूपा प्राप्ति आप कथन करते हो उसके तो कारण है ना हम हम यहाँ से चले वहां गांव मिल गया गांव को उपलब्धि रूपा प्राप्ति के का पीछे कारण क्या मानते हैं आप गमनात्मक कर्म मान रहे हो उसकी जो मानने की वो कहता है उपलब्धि लक्षण प्राप्त वास्तव में उपलब्धि नाम का चीज नहीं हो सकती हो ती क्योंकि ऐसा कोई कर्म नाम का चीज ही नहीं है यथा क्वित देशे प्रदेश घट है जैसा जो है देश प्रदेश में घट उपलब्ध नहीं हुआ <coughs> अनुपलब्ध होता है अगर घट के अस्तित्व हम नहीं मानते यदि घट सत्य होता तो सर्वत्र उपलब्ध होना चाहिए घट है है नहीं तो नहीं उस के मानो आने के मानो द्रव्य से भिन्न भिन, कोई कर्म नाम का कर जिससे उपलब्ध ही नहीं होता इसे कर्म को मानने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे प्रमेय कमल मारंड में भी कह दिया लेकिन कणाल क्या कहते हैं अरे सब बकवास ये बुद्धि नहीं है ऐसे बोल देते आम से ठीक रहा जो दिखाई दे रहा नहीं बोलने वाले क्या कहेंगे आम का बंदा लेके जा रहा है लेके लोगों ने बचा भाई आप लेके लेकर आप, आप, आप तो अंधे आपको तो कोई प्रयोजन नहीं कहते भाई हमें कोई प्रयोजन नहीं है ये बात जरूर है लेकिन आपके लिए प्रयोजन सिद्ध रहा है ना क्योंकि दुनिया में आज आंख रहते हुए सब अंधे हो चुके हैं आंख के सीधे हमसे टकराने में क्या <laughs> मेरा तो आंक नहीं मैं तो चल रहा हूं फिर भी आराम से मैं किससे हाथ तक टकराया नहीं लड़ी लोग मेरे से टकराते हैं इसे में लांठन लेके चल देख थोड़ा देख मैं आ रहा हूँ और लाइट उनको जगाता है तो सही रास्ते चले जाते हैं कि यहां से कोई रोशनी आ गई ना रोशनी आई देख करके उधर हो जाते हैं कि रोशनी मेरे को बचाता है आप लोगों से टकराने से तो वही हालत है आम से ठीक रहे फिर भी नहीं मान रहे बहुत डर दर्द लोग संख्या परिमाण आनी पृथकम संयम परत्वे पर रूपी संवाया चाक्षुषाणी रूपी मन द्रव्य में रूपवान द्रव्यों में समवाय समंस में संशय रहने वाले हैं ये सारे चीज कौन संख्या ये भी चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष है परिमाण पृथक विभाग, परत, अपरत और इतनी चीजों को कहते हैं चाक्षुषाणी क्यों रूपी रूपी मैने रूपवान द्रव्यों में समय समझ से रहने वाले वस्तुएं वस्तु चीजें इसलिए इनका प्रत्येक जरूर हो जाता है इस प्रकार कर्म का प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त होता है अब सामान्य पदार्थ प्रकरण कर्म के बाद सामान्य द्रव्य कर्म, कोई ऐसे क्यों हो रहा है इसको भी देखा घट उसको भी देखा उसको भी देखा घट उसको भी देखा घट घट के दुकान में घटी तो भरा रहते हैं छवे घटकों को और क्या बोलोगे घड़ा है वो घड़ा नहीं बोलोगे क्या कपड़े की दुकान में जाओ कपड़े कपड़ा कपड़ा ही तो बोलना पड़ेगा सारे कपड़े तो वो नाम अलग जो तो बात अलग कीजिए जो है विमल सुटिंग्स का है अमूल का है ये है वो है ये कॉटन है ये पोरिस्टर है है कहीं चटेरी कॉट है अलग नाम बोलते हैं है तो सब कपड़े ही है एम पटा एम पटा एम पटा पट पटक समण होगा ही एकाकार प्रत्यय का, का कारण ही भूता भिन्नषु तो किन में हो रहा अलग अलग घड़ों में है इस घड़े को देखा इसको भी घटा बोला उस घड़ा को देखा उसको भी घटा बोल दिया तो भिन्नेश प्रत्यय से एक निमित्त मंत्रेण अनुपद्य माना एक कोई निमित्त कारण मानना पड़ेगा नहीं देख को देगा आदमी बोला दूसरे को बोला गधा बोल देंगे अरे वो मनुष्य इनको इनको उनको उनको तो, तो, तो जाती है इसलिए उसको भी मनुष्य कह दिया यहाँ घटक हो जाती है इसलिए इसको भी घट बोला उसको भी घट बोल दिया उससे भी घटक हो जाती है इसलिए एक निमित्त मानना पड़ेगा उसके बिना भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक आकार प्रत्यय हो नहीं सकता है सामान्य सिद्धि इस प्रकार से हम सामान्य को सिद्ध कर देंगे नित्यम एक उत्तम पूर्व पुरुष आप जो एकाकार प्रत्यक कर रहे हो ना भ्रांति है क्योंकि एक घड़ा है नौ इंची दूसरा घड़ा है सवा नौ दोनों एक दूसरे बहन अलग है दोनों घड़ा कैसे कर दिया कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई मोटा है कोई दुबला है कोई पतला है कोई कैसा है कोई दाढ़ी वाला कोई बिना वाला, सबको आदमी कह देते हो आप? है ना क्योंकि समान प्रत्यय हम नहीं मानते पूर्व पक्ष कहता है तथा विध दर्शन अपनी प्रतिपत्ति समान आकार प्रत्यय होने में विवाद है के लिए क्या है? क्षण विज्ञान धारा होने से पूर्व के समान प्रत्येक है न पूर्व वाला है ना वर्तमान है वो आगे वो भी चला जाएगा तो कहा कौन से किसको किसके साथ तुलना करोगे आप वो कहता है इसलिए एक आकार प्रत्यय लगातार हो रहा है भिन्न भिन्न -भिन भिन्न वस्तुओं में यह आपकी भ्रांति है हो रही अतयव तार्स प्रत्येक भ्रांति रूपा प्रत्येक निमित्त मान की जाति को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है तो सिद्धांतिकल्पया प्रामाण्य अविवादात नियुक्त समयगत प्रतिदी अपाधित होने के कारण से प्रमाण है इस विषय में आप विवाद नहीं कर सकते सारी दुनिया मान रही है तुम कहोगे हम नहीं मानते तो कैसे चलेगा आप भले कहे नहीं मानेंगे सब सब मान रहे हैं सबको एक आकार प्रत्यय हो रहा है उसे निमित्त मान रहे हैं मनुष्य जाति मान रहे हैं तब कहते हैं कि भाई तब बाधित आम अभी वक्तुम शक्यता हम कह सकते हैं? भाई कोई नहीं ऐसे में क्यों कहते हो हम है ना खड़े बोल रहे हम यही समाकार प्रत्याप्त हो रहा है ये भ्रांति है मैं कह रहा हूं मानो इसलिए मेरे द्वारा बाधित हो गए कि नहीं बाधित हो गया एक भी खड़ा होकर बाधित कर दे आजकल के जमाने में जो क्या एक वोट सारा काम खराब कर देता है कि नहीं खराब ये हो जाता है समस्या अब ये एक आदमी विरोध में खड़ा हो गया उसको समझाना पड़ेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं वो कहता है हमारे दृष्टिकोण में समान प्रत्येक बोल रहे हो जब बाधित है हम नहीं मानते तब कर देते आप यद्यपि ऐसा कोई कुछ आर्थिक देवे और कहे हम नहीं मानते आते बाधित हो जाएगा तो उसके लिए जवाब देते नहीं कारणस्य ही सिद्धत्न्नवाद्याश्रय दूषणा देखो दे अरे बौद्ध आप ये कारण तो मानते कि नहीं मानते हो कम से कम तो बताओ कारण कैसे मानेगा हो लेकिन कारण माने कार्य सिद्ध नहीं हो कोई भी संसार और कारण माने के एक अनुगत कारण तो का मानना पड़ता नहीं घट घटके बढ़तिका ही क्यों लाओ गे? पानी लाओ घट बना लो पानी से घड़ा बना लो की नहीं बना पाते हो ये मृतिका कोई घट के मान रहे हो इसके पीछे कोई तो आधार होगा चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो चाहे कोई भी हो ये तो है ना कि बहुत हवा से जो है घड़ा बना लेगा जैन आकर करके पानी से घड़ा बना देगा वेदांति बोलते रहे नहीं से घड़ा होता है ऐसे तो होता नहीं सबको तो मिट्टी लेनी पड़ती है जो कारणत्व है उसको मानोगी नहीं मानोगे समान प्रत्यय हो रहा है ना यहां बौद्धों को भी कार्य के प्रति कारण बुद्धि समान है या नहीं सभी के लिए समान है समान का प्रत्यय आप कैसे नहीं मानोगे कारण सिद्धत्व और बौद्ध लोग पांच प्रकार का विकल्प मानते उसमें जाति विकल्प विकल्प माना आपने क्यों माना फिर जाति विकल्प से विकल्पों का भेदों को देखते हुए विज्ञापन होता है कि आपको जाति मानना ही पड़ेगा और कहते अपोह से मान लेंगे व्यावृत्ति भेद अपोह व्यावृत्ति भिन्न रपि व्यावृत्तिरपी रपि भिन्नता मैंने अपोह उसको कहते अगोत्तम नास्ति यही गौ का नाम है गो में क्या है अगोत नहीं यही गौ में विद्यमान जाति मानते कोई जाति नहीं मानते अगोत्व नहीं इसलिए गौ है क्योंकि अगोत्व होता है तो इस न घोड़ा रखते को चोर रखते फिर घोड़े में क्या है अश्वत्व तो नहीं ऐसा नहीं है ना जिसे अगोत्व नास्ती यथा अनश्वत्व नास्ती अर्थात अश्वत्तम अवश्य में वह अस्ती हाँ अत व्यावृत्ति में ही तो कठिनाई है अर्थ ऐसा लगता है लेकिन अतध व्यावृत्ति बहुत बड़ी कठिन अतद्यादत्ते अत्यावृत्ती से सारा वेदांत तो हल खराब हो रखा दुनिया का अशब्दमस्पर्श अकंधमचे सब निशे ने नेति नेति न गुरुन वायुः न भोक्ता न भोग्यम न भोज्यम वा सब निषेध कर दिया ना अत्यावृत्ति इसी का नाम है अवश्य आप भ्रम को बोध करा रहे हो नहीं करा रहे हो तो पृथ्वी में परेशान होते हो आप तो मानते हो इसे अत्यावृत्ति ही वस्तु का वस्पोध कर आपको भी इसलिए कहता है अगौत्तम नास्ती या अतत्व की व्यावृत्ति जो है ना इसी से ही क्या होता है गौ का असली ज्ञान होता है अतत्व मैंने अ गोतम नास्ती मैंने व्यावृत्ति अतत् व्यावृत्ति गौ में गोत्व है है ना आपके अनुसार वो कहता है गौ में अगौत्व नहीं है अगौत हो गया अतत उसका नहीं मने व्यावृत्ति अतत्व की व्यावृत्ति हो गई इसके माध्यम से जैसा गौ का ज्ञान होता है वैसे गोत्व से केवल नहीं हो सकता जैसे आपका चिदान्त ब्रम में किस वाल में घुसता ही नहीं है यह सब व्यावृत्ति करके बोलना पड़ा ना शरीर तुम नहीं हो पंच को शरीर करना पड़ा अस्तात्र विवेक करना पड़ा ये तुम नहीं हो तुम नहीं हो तुम नहीं तुम इसलिए ब्रह्म हो व्यावृत्ति से ही तो बोल कराया अंत में इस अत्यावृत्ति से ही वास्तव में वस्तु का वास्तविक ज्ञान होता है इसे हम लोगों को कई बार टेढ़ा बोलना पड़ जाता है व्यतिरिक मुख से बोलते है हम लोग फिर अनुख से बोलना पड़ता ऐसा है क्या नहीं ऐसे बोलना पड़ता है <laughs> उल्टा बोल के नहीं होना पड़ता है कहीं दिमाग उसी में काम करता है ठीक पकड़ता है तो करता है तथ्य समस्या क्या है अन्योष है गौ को जानने के लिए आपने कहा अगोत्तम नास्ती इससे गौ का ज्ञान होता है लेकिन ये अगोत्तम नास्ती का हिस्सा है अगोत्तम वो समासव रखा है गौतम अगौतम उसमें जो विशेषांश है गोत उसके ज्ञान के बिना अगौतम न्ञान हो गया और वो जो गोत का ज्ञान कैसे होगा गौ के बिना नहीं होगा तो गौ के बिना गोत का ज्ञान नहीं अगौत का ज्ञान के बिना गौ का ज्ञान नहीं अन्य दोष हो गया इसलिए अतत्व आवृत्ति करने वाले ऐसी तो अत्यवृत्ति जो करके बोध करना है बौद्ध ये अत्य आवृत्तियों में तो समस्या है अन्यो नश दोष रहेगा विधान में समस्या नहीं होता है क्योंकि उसके लिए इसकी अपेक्षा नहीं है इसके लिए उसकी अपेक्षा नहीं है आपस में अपेक्षा नहीं होता है क्योंकि अतत के, के द्वारा लक्षित किया जा रहा है लक्षित किया जाता है व्यावृत्ति से लक्षित कर रहे हैं देवन क्या है शब्द शरीर आदि इन सब के व्यावर्तन के द्वारा हम लक्षित करते हैं ब्रह्म को और ये क्या मानता है शनि मानते हैं ना अत व्यावृत्ति के द्वारा वस्तु का वाच्यार्थ बोध करा रहे वो शब्द की वाचार्थ बोध होने के लिए हमें अगोत्तम नास्ती करता हूँ अन्योन्याश्रय दूषणार्थ इसको सारे समझना पड़ेगा इसका विस्तार मूल में कुछ बोला नहीं श्लोक के बारे में श्लोक का विस्तार नीचे हिंदी में इस हिंदी में जाना पड़ेगा का थोड़ा कारण कारण की सिद्धि एवं जाति के विकल्प तो स्वीकार करने के कारण जाति का मानना आवश्यक है जाति को अपोह या रूप मानने में याद होता है इस श्लोक का सीधा साधा अर्थ हो गया प्रतीत समुत् बौद्ध जगत के कारणभूत मौलिक बारह सत्वों में परस्पर सापेक्षता या कार्य कारण भाव मानते हैं बहुत लोगों की प्रतीत समुत्पाद प्रती के अंतर ही वो शिव मानते हैं वो और जहाँ उत्प्रति तब तक रहेगा प्रती गई वो भी गया आते वे जगत है नहीं असर्थ है तो प्रती समुत्पाद मानने वाले बहुत लोग बारह तत्वों को स्वीकार किए हैं उन बारह में परस्पर क्या है कार्यकाल भाव को माना आपने कार्यकाल भाव कैसे मान सकते हो तो बारह एक साथ रहते हैं क्या कभी आइटम खत्म हो गया इसे कहते फिर भी मौलिक धर्म जाति माननी पड़ेगी कारणता उच्छेद कोई ना कोई धर्म को, को, को जत्र स्वीकार करना पड़ेगा बिना जाति माने आप बौद्धों का भी काम नहीं चल सकता अतः अतः द्रव्यदि में ंत अवच्छेद के रूप में द्रवित्व आदि जाति का मानना अनिवार्य है इसे द्रव्य क्या किया द्रवित्व जाति कैसे सिद्ध किया अनुमान में द्रवित्व जाति सिद्धि समय कांत अवच्छेद क्या अनुमान करते हैं वहां पर घटरिष्ठता कार्यता निरूपिता कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणता विलंबा करना है तो क्या कहते हैं निरूपित या समवायसबंध आवच्छिन्न समय सबंध आवच्छिन्न कार्यविन्न कार्यनिष्ठ कार्यता सबंध आवच्छिन्न यंचितिधिन्ना यथा घट नि कपाल निष्ठा कारण था कपाल धर्मावच्छना इससे द्रवित जैसी होता है और समय कांता तो औचर क्या है वहां तब हम कहेंगे वो द्रव्यत्व तो समय कांत कौन है द्रव्य उसका वचन क्या होगा द्रव्य तो होगा द्रव्य जाति सिद्धि हो जाती है उसी प्रकार यहां पर भी सिद्ध मानना चाहिए पारशास्त्र ने भी कहा है ननु हेतव तो विषण एक विध सामर्थ्य युक्त स्वलक्षण जनयंती के खिलाफ बोल रहे हैं हे तो परस्पर विलक्षण है तो कतम एक विध सामर्थ्युक्तान जनदी एक प्रकार के सामर्थ्युक्त तो स्वरक्षण पदार्थों कैसे उत्पन्न कर सकते हैं नग्न न यदि विलक्षण आसियु यदि विलक्षण है तो उत्पन्न नहीं कर सकते ते तू, तू, एक जाति जितने भी है वो सब एक जाति वाले ही है इसी प्रकार जैन दर्शन वाले ने सूर्यदेव सर्वदेव सूर्य ने भी कहा सामान्य अन्य लिंग के समस्या धूम और वन्नी कि व्याप्ति आप कैसे ग्रहण कर रहे हो धूम वस्तु को लेकर ना यदि व्यक्ति मात्र को व्याप्ति होता है जो व्यक्ति आपने वहां देखा था वो पहाड़ में थोड़ी है जो धूम वस्तु को देखा आपने कहा रसोई में वो धूम तो है नहीं पहाड़ में धूम और वन्नी के बीच व्याप्ति जो होगी वो धूमत्व धर्म के बिना नहीं हो सकता वन्नी वन धर्म के बिना नहीं हो सकता है अनुमान अनुष्ठान नुमानों का बोध भी प्रयोग नहीं कर पाओगे धूम धूमध्वज धूम और धूमध्वज बने वन्नी वन्नी का एक नाम है धूमध्वज धूमध्वजा नाम अनंता नाम उपसंग्राहक ये अनंत है उनका उपसंग्रह कैसे कर दोगे बिना जाति को माने इस तरह से कारण पहला है तो समझा दे अथ बौद्धों का आक्षेप था कि न तो जाति का प्रत्यक्ष हो सकता है और न कोई कारण उपलब्ध होता है और न जाति का अनुमान ही हो सकता है उन्हें प्रत्यक्ष ही हो सकता अनुमान भी नहीं हो सकता उसके मानने के लिए कोई कारणभूत प्रमाण उपलब्ध नहीं है उसके जवाब में कह दिया नहीं नहीं कारण सिद्धत्व सनिकर्ष जन्य अनुगत आकार की प्रती ही जाति की ग्राही है इंद्रिय और अर्थ के सनिकर्ष से जन्य एक अनुगत आकार प्रती जो हो रही है उसका कारणभूता एक जाति हमें मानना ही होगा इस विषय भट्ट मेहमान से दे रहे हैं जात्यादि नहीं है ऐसा मत कहो क्योंकि इंद्रिया जैसा आप अपना संरक्षण को मानते हो वैसा हम भी अपने ज्ञानों को मान लेंगे जो कि कैसा है इंद्रिया संकर्ष जन होता हो रहित है संशय से भी रहित है ऐसे ज्ञान को होने में कोई संशय नहीं है पार्शार्थ मिश्र भी शास्त्र दीपिका में देखते हैं देखो प्रत्यक्ष बल सिद्ध सामान्य कुतर्क कद न कर तुम सर्व विजय प्रत्यक्ष के बल पर सिद्ध सामान्य को तो कुतर्क जाल सब काट नहीं सकते न शक्यों पर न कर अतएव हमारे सारी सिद्धांत का विजय हो जाता दूसरा है दूसरा हेतु था राम लोग विकल्पेद श्लोक उसको समझा रहे देखो स्वगतगण सौगतगण इससे कहते हैं बौद्धों को पांच विकल्प मानते हैं। एक कल्पना है जाति कल्पना दूसरी गुण कल्पना तीसरी क्रिया कल्पना, चौथी नाम कल्पना, पांचवी द्रिविकल्पना इनमें जाति कल्पना भी एक कल्पना का भेद है ना जाति कल्पना भी एक कल्पना का भेद अब माना गया विकल्प भेद मान ले क्यों माना फिर कल्पना भेद जाति नाम का पदार्थ ही नहीं है तो उसका उसको एक भेद पदार्थ पर और कर क्यों कर रहे हो जाति कल जिसका निरूपण जाति माने बिना संभव नहीं है और उसका निरूपण जो है जाति को माने बिना संभव नहीं है कल्पना विषय वस्तु से उत्पन्न नहीं होती कि कोई भी कल्पना हो विषय वस्तु से सीधे उत्पन्न नहीं होती किंतु केवल वासना से ही होती है होती है वो वासनाओं से होती कल्पना विषय कल्पना को कारण नहीं बनती विषय आपने देखा ठीक है देख लिया। विषय लेकिन उसको लेकर आप जो तो कल्पना करते हैं वो आपके अंतर में विद्यमान वासनाओं के वजह से होता है इसलिए कहते हैं अदा कल्पना के द्वारा सामान्य सिद्धि नहीं हो सकती वह खपान अलीक हो जाता है न्याय मंजरी कारण का है एवं वासना मात्र निर्मिता कल्पित कल्पिता पंचवासना प्रवर्तन जो पांच के पांच है वासना माच से निर्मित होने के नाते मिथ्या हैं कल्पित अलिकेदादि प्रपंच कल्पित है और अलिक है असत्य है ये भेदादिजो ये प्रपंच है पांच प्रकार के वासनाएं इस तर्क निराकरण करने के लिए कहा जाता है विकल्प था अर्थात उपचार अर्थ विकल्प का भी भेदन आचार्यों ने कर दिया है भले औपचारिक भेद को भी आपने जो भेदन मैंने खंडन आपने जो आचार्य के द्वारा कर दिया गया है तो आपने स्वीकार किया श्री सर्वदेव सूरी ने भी विकल्प से संभावित सभी पक्षों की पुष्कल समालोचना करते हुए कहा कि निर्विषकत्व कल्पनात्म पूछा भाई ये जो कल्पना आपने कहा मिथ्या है वासना से ही होता है वो कल्पना क्या चीज है थोड़ा समझाओ निर्विषय होता है इसलिए मिथ्या है अथवा शब्द संप्रप्त अर्थ मात्र प्रतिभाषित है जैसे योग सूत्र में क्या ना विकल्प वहां पर शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्यों विकल्प शब्द का अनुसार से कुछ ज्ञान तो हो गया आकाश का कुसुम वास्तु में है क्या वस्तु नहीं ऐसे का नाम विकल्प ज्ञान होता है उसको कहते हो आप और स्मरण अनंतर भावी स्मरण के अन्तर होने वाला का नाम विकल्प है नाद्य धीव शे कि विदम करके जो भी कल्पना कर रहा है वो अपने तो समालोचना केस प्रकार की टीकी समालोचनाएं पूरा न्याय वैशेषिक मीमांसा जैन दर्शन सब दर्शन मिल जाता है खंडन उनके विकल्पों का अंत में व्यावृत्य रिन्न प आश्रय अपोहवादी है बौद्ध अदी अपोहवादी हैं। अदत्यावृत्ति रूप से गोतवादी जाति का निरूपण किया करते हैं अत्यवृत्ति रूप से क्या करते हैं वो गोतवादियों का निरूपण करते हैं उनका निराश करने के लिए कहा जाता है कि अदत व्यावृत्ति धर्म भी एक नहीं होता भिन्न भिन्न एवं बौद्ध मत में अभावस्तु है उससे भी कार्यकारण भाव आपन पदार्थों का संग्रह नहीं हो सकता क्योंकि आपके मत में अभाव क्या है एक तुच्छ वस्तु है तो प्राग अभाव प्रध्वंसभाव इतना कार्य कारण भाव जो स्वीकार करते हो वो भी तुच्छ हो गया इसलिए इस विषय में सर्वदेव सूरी कहते हैं देखो अथम अथम वस्तुभूतम सामान्य नास्ती तो तुम्हारे बुद्धि की हो हो जो कहते और कर रहे हो। वस्तु और रहा है तथा तो व्यावृत्ति सामान्य अथ व्यावृति की तरह सामान्य की सिद्धि भी कर रहे हो आप उल्टा काम तथा तो तो तत्व अनुमान प्रवृत और उसके दृष्टिकोण में तो अनुमान भी का प्रवृत्ति नहीं होगी इसकी सिद्धि अपने गर्बा होगी और मानकार के इस पक्ष को अन दो दिया है उसको बिठाया जयंत भट्ट ने बढ़िया सुंदर ढंग से अथ गो सामान्यम अगो प्रतिषेधन सिद्धि थी बताओ अगोत्व की सिद्धि कैसे कर रहे हो अगोत्तु का निषेध के द्वारा अगोत्तम नास्ती यवि गोत्म गोत्तमस्ति अगोत्तु का निषेध द्वारा गौ में गोत्व की सिद्धि कर रहे हो जिसकी निषेध करो किसकी अगोत्तु की उसमें भी गोत्व हो नहीं यदि वो गोत्व का ज्ञान हो ही गया तो गौ का गोत्र ज्ञान हो ही गया फिर अगोत्व का निषेध कर गोत्र का क्यों ज्ञान कराना आप बची नहीं सकते हो क्यों इति इसी प्रकार रत्नकीर्ति ने इस दोष को उलटकर दामान्यों वाद, पर भी वही दोषारोपण किया है न चाव अत विधा अन्योन्य आश्रय दोष सामान्य तदवती संकेतोष अवकाश रत्न कीर्ति का का निषेध अपो क्या हटाना गोसम संकेत विधौ उसके गोसम आपने क्या कहा अन्य दोष दोषे कहा ना ये दोस्त आप पर भी आएगा सामान्य तत्व संकेत अपनी तद दोष अवकाश सामान्य गम मानने वालों के मत में भी उस प्रकार का संकेत करने में दोस्तों आता अन्योन दोष क्योंकि पूछा जाए मनुष्यत्व जाति है तो मनुष्य से होता है या मनुष्य की वजह से मनुष्य पहले की मनुष्य जाति पहले मनुष्य पहले गड़बड़ हो गया है जाति तो नित्य है मनुष्य का नित्य है एक बात दूसरी बात है देख लो ये शब्द पहले से थे संसार तो खाने वेद था ना जाता तो तो क्या है वेद को उनसे उच्चारण करते गया ब्रह्मा जी पाठ की वेद जैसे बोलते गए वेद में कहा सारी चीज साकार सामने दिखाई देते आकाशोता बोला उन्हें आकाश प्रकट हो गया आकाश आद कह दिया वायु हो गया जैसे बोलते वैसे होते गया तब उन्हें मनुष्य जाए तो बोला तो मनुष्य प्रकट हो गया तो मनुष्य पहले तो तो से था वेद में नित्य तो जाति से बोध शब्दगत जाति सिद्ध है आकार तो बाद में आया नाम और रूप का व्याकरण हुआ तो वेदांत कहता है नाम रूप व्या जाति तो, तो पहले से ही है शब्द भी है शब्द जाति भी पहले से ही है अब जाति पहले है बिना वस्तु जाति ज्ञान कैसे होगा सर्वोष दे रहा है भी आपके ऊपर जाति पहले से है तो कहा ग्रहण हुआ कहा ग्रहण हुआ मनुष्य जाति पहला तो वस्तु तो है नहीं तो ग्रहण हो नहीं सकता वस्तु दिन जाति ग्रहण हो रहा है जाति दिन वस्तु का निश्चय हो रहा है ने ने हो गया। हम लोगों को जवाब देना पड़ता है शब्द से वस्तु के बिना भी, भी शब्द से ही उस वस्तु के जाति ग्रहण कर लिया जाता है शब्द पहले से विद्यमान है ना हमारे यहाँ इसके आधार पर तब तो यह जातिग्रहण मनुष्य शब्द है उससे हमने तो प्रतिक्र दिया तैसे जातिगृहित हो गई हमको अब वो शब्द और जाति के आधार पर वस्तु की शुरू प्रकट हो जाए अन्य शब्दों से नहीं प्रकार के उनका वो भी खंडन हो जाता है फलत जाति से जो जाति इसलिए भूल में आया वो आई है जाति ही इसलिए जाति नाम का चीज है ये सिद्ध हो गया